भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ अच्छा द्वादश्याय ध्रुवी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति मैत्रीवाच ध्रुव निवित प्रतिबुद्य वै सन्तमु भगवान्धेशर तारण य संस्तूय मनोभ्यवदत्ताजलि श्री मैत्रीजी कहते हैं विदुर्जी ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध तवृत्त हो गए हैं यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए उस समय यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए तब कुबेर ने कहा धन दुवाच भो भो क्षत्रिय परितुष्टो न यस्व पिता महादेशावैरम दुस्त्यजम अत्यज श्री कुबेर जी बोले शुद्ध हृदय छत्री कुमार तुमने अपने दादा के से ऐसा दुस्त्यज वैर त्याग दिया इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं न भवानवधी दक्षा यक्षा भ्रातरम तव काल भूता प्रभुरप्य भावो वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है अहम तमित पार्थाधीर ज्ञात पुरुष से ही स्वापनीवा भावत्य यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञान व स्वप्न के समान शरीरादि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है इससे मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है तदग्छ ध्रुवभद्रंथे भगवंत अथोक्षजम सर्वभूतात्मभावेन भाव सर्वभूतात्म विग्रह भजस्व भजनीयाघ्रिम अभयम अभवाय भविदम युक्तम विरहितम शक्त्या ध्रुव अब तुम जाओ भगवान तुम्हारा मंगल करे तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान हरि का भजन करो वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपने त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है विणे ही काम नृपन मनोगत मतस्तमोत्ता पदे विशंकितरं वरारोमुजनाभ पाद अन ताम वयमंगश्रुम प्रिय व्रत हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो ध्रुव तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे नि एवं निशंक होकर मांग लो मैत्रीवाच स राजे ना चोदितो रो महाभागवतो महामति हरौ सब्रे चलिता स्मृतिम जयाम तरद यत्ने नी मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी यथ कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे जैसे मनुष्य सहज ही दूसरे संसार को पार कर जाता है। स्वुरम प्रत्यप्यत एडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए अथायत यज्ञ दक्षिण द्रव्य क्रिया देवता नाम कर्म कर्म फल प्रदान वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तिभ्रौ भक्ति मुद्वन ददर्शात्मन भूतम हे भावितम विभुम सर्वोपाधिशून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे तमेव शीलपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोपता धर्म सेतूना प्रजा ध्रुवी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त दीनवत्सल और धर्म धर्मर्यादा के रक्षक थे उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी ष्त्रिश्दर्ष साहस्रम सचमंडलम भोग पुण्यक्षयम कुर भोगशुभ क्षय इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग त्यागपूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया एवं बहुसव कालम महात्मा विचलेन्द्रियोपम नृत् पुत्राजादानृपाशनम जितेंद्रीय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर शोप दिया मनमान इदं विश्व माया अचित महात्मि अवैद्याचित स्वप्न गंधर्व नगरोपम आत्मत्रहृद बलमृद्धकोशं अंतपुरहार भुवश्च रम्या भो मंडलम जलधिखल कालोप्रेष्टम विशाल इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर स्त्री पुत्र मित्र सेना भरा पूरा खजाना जनाने महल सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं वे बद्रिकाश्रम को चले गए तस्म विशुद्धकरण शिववारसनम जितमरुन्मन साक्षार भगवत् प्रतिरूप तदब्यम व्यस वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया भक्तिम हर भगवती प्रभुअजस्रम आनंद बाष्प कलया मुहर विक्लिद्यम हृदय पुलकाचितांगो नात्मान स्मर दशा वि मुक्तलिंग इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्तिभाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद आनंदासुओं की बाढ़ सी आ जाती थी इससे उनका हृदय ध्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूं इसकी स्मृति भी न रही सध दर्शमानाग्रम नवसो वरत ध्रुव विभ्राज दश दिशो राकापतिबोदित इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो तत्रुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरा वरुणाम भुजे क्षण स्थितितावष्टभ्य गतां सुवासौ किट हांगदचारुकुंडलौ उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे उनके चार भुजाएं थीं सुंदर श्याम शरीर था किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे वे सुंदर वस्त्र कीट हार भुजबंध और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे विज्ञायता उत्तम गायकिंकर अभ्युत्थ साध्व सभी स्मृत क्रम नाम जलि उन्हें पुण्य श्लोक श्रीहरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट हर में पूजा आदि का क्रम भूलकर कर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तम कृष्ण पादाभिन चेतम बद्धांजलि प्रस्रय नम्रकंदरम सुनंद नंदा उपसृद्य समित प्रत्युचतुपरनावसमत ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कराते हुए कहा सुनंद नंदा उचित हो भो भो राजन सुभद्रम तेवा चमनो वहित तपसा भवान देवा मति पत सुनंद और नंद कहने लगे राजन आपका कल्याण हो आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए आपने पांच वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था तस्खिल जगद धातुरावाम देवस्या पार्षधाव्य संप्राप्त उन्हें तुम ताम भगवत पदम हम उन्हें निखल जगन्ययत्ता सार्गपाड़ी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहां आए हैं सुदुर्जयम विष्णुपद जितम तवया सूर्यो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तचंद्र दिवाकर दृहक्षता राह पर्यत आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदीक्षि किया करते हैं चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए अना पितृभिंग करम तद विष्णु परम पदम आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनी है आप वहां चलकर विराजमान हो एक आयुष्मन यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखा मणि त्रीहरि ने आपके लिए ही भेजा है आप इस पर चढ़ने योग्य हैं मैं त्रिवाचन ठ्य मुख्यो मधुच्युतम वाच मुक्रम प्रिये मंगलो मुनि प्रणम्यादयत श्री मैत्री जी कहते हैं भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृत में वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव ने स्नान किया फिर संध्या बंधनादि कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकारादि धारण किए वृकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया परिताभ्यूषण रूपम हिणमय इसके बाद श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए तदोत्तान पद पुत्रो धदमागतम मृत्यो पदम दत्वा आररोहाद्भुतम गृह इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए तदादुंदो ने दुर्मृदंग प्रणवादय गंधर्व मुख्याजगो पेतु कुृष्ट उस समय आकाश में दुदनुभ मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी स च सरलोकमारोक्षण सुनीतिम जननीम ध्रुव अन्वस्मर द्वारी नाम जासे त्रिवेष्टपम विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्योही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए तो उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया वे सोचने लगे क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा इति तस्व्यवसाय जा दर्शया मा चतुर्देवी पुरो नगत क्षति नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रहे हैं तत्र तत्र सूर्य आदि सभी ग्रह देखे मार्ग में जहां तहा विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे त्रिलोकि देव जान सो परस्ता ध्रुव उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी श्रीलोकी को पार कर सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नृत्यधाम में पहुंचे इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की यद्रजमान स्वरुचर्वतो लोकाश्रनु विभ्रजन यजनजन तुय अनुग्रहा व्रज भद्राणी चरंत यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित है इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते यहां तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं शांता समृद्ध शुद्धा सर्वभूता सर्वूतानरंजना यांत्यंजथाच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सहित मानते हैं ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं इतुत्तान पद पुत्रो ध्रुव कृष्ण पराज अभुत्रोकूड इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवतपरायण श्री धुजी तीनों लोकों के ऊपर उसके निर्मल के समान विराजमान हुए गंभीर वेगो निमिषम ज्योतिषाम चक्रमा यस्मति मेढ्यांदन जिस प्रकार दाय चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है नारदो सत्य गायत उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में बीना बजाकर ये तीन श्लोक गाए थे नारद नारदवाच नूनम सुनते पतिदेवता तप प्रभाव गृष्वाभ्युपायान वेदवादि नैवाधि गुम प्रभु किद जी ने कहा था इसमें संदेह नहीं पतिपरायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते फिर राजाओं की तो बात ही क्या है यह पंचवर्ष गुरुदार वाक्षर भिन्न या नूयता वनम मदादेश करोजित प्रभु जिगाय तुण पर वे पांच वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के बाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं यत्रबंधुर्भुवित आधिढ़क्षेदि वर्ष पो गच वर्षो यत होर प्रसाद्य वैकुंठम तत्पदम ध्रुव जी ने तो पाँच छह वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है मैत्रिवाच ए तत्ते ध्रुवस्ोदाम चरतम संताम श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी तुमने मुझसे उदार करते ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था तो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं धन्यम जशस्य मायुष्यम पुण्यम स्वस्तनम महत स्वर्गम द्रव्यम सौमनस्यम प्रस्यम अघमर्षण यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है श्रुत तत्श्रद्धया भीक्ष अच्त प्रिय चेष्ट भवेद भक्तिर्भगवतीक्ष भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है महत्तम महत्व तीर्थम शीला गुणा ये दीक्षो नाम मानो यत्र मनस्वीना इसे श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मान बढ़ता है प्रयत कीर्तः समुवाये द्विजन्मना च पुण्यश्लोक ध्रुव से चरित पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मणादि द्विजातियों के समाज में समग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए पौर्णमाश्यां श्रीवाल्याद्यावणेथवा दिनक्षते संक्रमेर्क दिने श्रद्धा ना तीर्थपाद पदाश्रय नैचं तत्त्मना सिद्यती भगवान के परम पवित्र चरणों के शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी श्रवण नक्षत्र तिथिक्षय संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को चुनता है वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है ज्ञान मज्ञा तो मृतम कृपालोर्दीननाथ से यह यसाक्षात भगवत विषयक अमृत ज्ञान है जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है उस दिन विसल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं इदम मया ते विहिम विख्यात विशुद्ध कर्मणक्रीरण का निर् गृहम च विष्णुम शरणाम ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों को मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे कुरनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम सेजाम चतुस्कंधे नाम द्वादशोध्याज